राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम बाबा आमटे महाराष्ट्र में वर्धा के पास एक छोटा शहर है हिंगन घाट वहाँ के एक प्रतिष्ठित नागरिक थे देवीदास हरबाजी आमटे देवीदास हरबाजी आमटे ऊंचे सरकारी अधिकारी तो थे ही वे गोरज नाम के इलाके के जमीदार भी थे 26 दिसंबर 1914 को आमटे जी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया मुरलीधर देवीदास आमटे बचपन से ही मुरलीधर को उनकी माँ बाबा कहकर बुलाती आज यही बाबा बाबा आमटे के नाम से देश भर में ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के जीवन को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है ज़मीदार पिता के इस वकील बेटे ने एक दिन सब कुछ त्याग कर घने जंगल में कुष्ठ रोगियों की एक बस्ती की नींव रखी थी वहाँ कॉलेज है अस्पताल है अपने पैरों पर खड़े सम्मान से जीते लोगों की एक पूरी बस्ती है आनंदवन। अरे इनको लाइए इधर ये आनंद वन महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर वरोरा के पास बसा हुआ है बाबा को कुष्ठ रोगियों के प्रति उनकी इन सेवाओं के लिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले लेकिन खुद बाबा अपना सबसे बड़ा पुरस्कार उन आत्मसम्मान से भरे लोगों को मानते हैं जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था क्योंकि वे कुष्ठ रोगी थे जीवन में आत्मसम्मान से जीने की सीख बाबा को अपनी मां से मिली बाबा बताते हैं मेरी मां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें आसानी से समझा देती थी मेरी मां ने मुझे एक बार एक जापानी गुड़िया दी ये गुड़िया गिरा दी जाती तो वो पड़ी नहीं रहती तुरंत उठकर खड़ी हो जाती उसे सात बार गिराया जाता तो वो आठ बार खड़ी होती अंत में उसे गिराने वाला ही हार जाता मां ने मुझे समझाया कि मुझे भी जीवन में गिरना पड़ सकता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदगी में मैं कभी गिरू ही नहीं हारू ही नहीं शान न तो गिरने में है न हारने में शान तो गिरकर तुरंत उठ खड़े होने में है सात बार गिरना पर आठ बार उठ खड़ा होना मन से कभी नहीं हारना यही जीवन का मूल मंत्र है देश की गुलामी उन दिनों बहुत लोगों को बेचैन किए थी स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जेलों में ठूसे जा रहे थे भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी भारत की। भारत की। भारत की। बाबा और उनकी मित्र मंडली ने इन देशभक्तों को छुड़ाने की एक अनोखी योजना बनाई भा ब सुनो हाँ। अब हमारे नेताओं को जेल में बंद रखना संभव नहीं रहेगा कैसे, कैसे? हम जल्दी ही उन्हें छुड़ा लेंगे हो किताब। किताब अदृश्य होने का नुस्खा दिया गया है अरे ये नुस्खे करना इतना आसान थोड़ी है इतना पैसा आएगा कहा से हाँ। लेकिन ये नुस्खा गजब का है बंडू अमावस की रात को एक काली बिल्ली मारो उस काली बिल्ली की खाल को जो भी अपने पास रखेगा वो दृश्य हो जाएगा आ, कहो कैसी रही अरे वाह यार नुस्खा है बस सब क्रांतिकारियों को एक एक खाल दे देंगे। और जय काली कलकत्ते वाली क्रांतिकारी बाहर और पुलिस अंदर <laughs> <laughs> बाबा <laughs> क्या बात है बेटे कुछ नहीं माँ बहुत परेशान दिखता है आजकल ठीक से खाता नहीं पीता नहीं मां एक चीज सोचता हूं बार बार पर बात समझ में नहीं आती मुझे बताना बेटा मां हमने कामरूप का जादू नाम की किताब में पढ़ा था कि अमावस की रात को काली बिल्ली को मारकर जो भी उसकी खाल को अपने पास रखेगा वो अदृश्य हो जाएगा हमने बिल्कुल ऐसा ही किया मां पर अदृश्य होने की शक्ति नहीं आई बेटा ये जादू वादू सब बेकार की बातें हैं असली जादू है मेहनत तू मेहनत से पढ़ लिख फिर जो भी काम करेगा ना कामयाबी मिलेगी माँ की बात बाबा ने गांठ बांध ली वे मन लगाकर पढ़ते साहसिक कामों में रुचि के कारण कुश्ती भी लड़ते शिकार भी खेलते अपने पिता के साथ आदिवासी इलाकों में जाकर बाबा ने आदिवासियों के जीवन की कठिनाइयां देखी और तय किया कि वे डॉक्टर बनेंगे दीन दुखियों की सेवा करेंगे लेकिन बाबा के पिता चाहते थे कि वे वकील बने और साथ ही साथ अपनी जागीर की देखभाल भी करें यूं 1936 में बाबा ने वकालत शुरू की बाद में वे अपने गांव वरोरा चले आए वकालत करने और अपनी जमींदारी की देखभाल करने के लिए यहाँ भी मुरलीधर आमटे ने गरीब हरिजन आदिवासी लोगों को संगठित किया और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया वे गरीबों के मुकदमे बिना फीस लिए लड़ते 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ बड़े नेताओं के अलावा लाखों साधारण नागरिक भी जेलों में ठूस दिए गए बाबा ने वकीलों को संगठित किया ताकि लोगों के मुकदमे लड़े जा सकें। इसी बात पर बाबा को भी पकड़ लिया गया जेल से छूटे तो बाबा ने समाज सेवा का संकल्प कर लिया इसी बीच एक रात बाबा सड़क के किनारे पड़े एक कोढ़ी से टकराए उसकी दयनीय दशा देखकर बाबा का पुराना सपना फिर जाग उठा डॉक्टर बनकर दीन दुखियों की सेवा करने का वे सप्ताह में दो बार दत्तापुर के कुष्ठ आश्रम जाते और इलाज करना सीखते फिर उन्होंने वरोरा में एक दवाखाना खोला कोड़ियों के को उन्नीस में बाबा ने कलकत्ता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजे से कुष्ठ रोग का इलाज करना सीखा उसी साल उन्होंने महारोगी सेवा समिति की स्थापना की जंगल में कुष्ठ आश्रम बनाया बाबा उनकी पत्नी साधना ताई बच्चे विकास और प्रकाश छह कुष्ठ रोगी और तीन कुत्ते आश्रम के पहले वासी थे साधना ताई बताती हैं, उन दिनों यहां पानी की व्यवस्था नहीं थी चारों ओर घना जंगल था बड़े बड़े बिच्छू निकलते थे हमने दो छप्पर डाले और उनके नीचे रहे पथरीली जमीन को खोदकर कुआं बनाया मैं सबका खाना बनाती बच्चे छोटे छोटे थे यहां एक बाघ भी था वो एक एक कर हमारे कुत्तों को उठा के ले गया लेकिन धीरे धीरे बस्ती बस गई और लोग भी आए बाबा ने बस्ती का नाम रखा आनंदवन। वन के वासी पूरी तरह आत्मनिर्भर थे वे खेती करते, करते। कपड़ा बुनते, करते। आज तो वहां स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, सभी हैं। आनंदवन के कॉलेज की शुरुआत का किस्सा सुनने लायक है उस क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं था बाबा ने आश्रम के लोगों के साथ मिलकर तय किया कि एक कॉलेज खोला जाए पर उतने पैसे आए से? उन्हीं दिनों स्विट्जरलैंड की स्वयंसेवी संस्था स्विस एड एब्रॉड के डॉक्टर स्नेलमन बाबा से मिलने आए बातों बातों में बाबा ने उन्हें बताया डॉक्टर स्नेलमन यस छह महीने बाद हम यहाँ एक कॉलेज खोलेंगे तब इस क्षेत्र के बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए कॉलेज जी क्या बोलते हैं मिस्टर आंट है इधर तो जंगल है हा हाथ हा, हा, हा, हा, लेकिन ऐसे ही तो हमने एक दिन आश्रम भी बनाया था अब कॉलेज बना लेंगे पर इतना जल्दी तो हमारा देश में भी नहीं हो सकता अच्छा रुकी अरे गणपत जी बाबा अरे जरा ये कुदाल तो लाना अभी आया। ये लीजिए बाबा हाँ हाँ तो लीजिए डॉक्टर सुनलमन चलाइए कुदाल फिर क्यों अरे हमारे कॉलेज की नींव खोदने के लिए और क्यों अजीब बात है <laughs> बधाई हो डॉक्टर स्नेलमन। <laughs> हमारे कॉलेज की नींव खुद गई अब छह महीने बाद आप आएंगे तो यहाँ चहल पहल होगी छात्रों की मिस्टर आम है। छ महीना में अगर आप कॉलेज खोल दिया तो स्विस एड आपको दो लाख रुपया देगा साइंस लैब बनाना खेले हाँ तो ठीक है छ महीने बाद आप आए और देखें। ओके, ओके। डॉक्टर स्नेलमन छ महीने बाद वहाँ आए तो वहाँ कॉलेज था आनंद निकेतन महाविद्यालय परीक्षा कॉलेज की इमारत फर्नीचर सब आश्रम वासियों ने मिलकर बनाया था डॉक्टर स्नेलमन के दिए दो लाख रुपयों से विज्ञान प्रयोगशाला का सामान खरीदा गया आनंदवन अपनी तरह का अकेला प्रयोग था और ये सफल रहा था लेकिन एक ही आनंदवन से क्या बनता है बाबा ने आनंदवन से 100 किलोमीटर दूर सोमनाथ में एक और आश्रम की शुरुआत की पत्नी साधनाताई, बेटे प्रकाश विकास और 10 कुष्ठ रोगी बाबा के साथ थे चुनौतियां पहले से ज्यादा थीं। जंगली पथरीली जमीन खराब पानी भड़के हुए आदिवासी और खुद बाबा की रीढ़ की हड्डी का दर्द जिसके कारण बाबा बैठ भी नहीं सकते पर बाबा हार मानने वाले तो है नहीं बाबा को देश विदेश के बहुत से सम्मानों से सम्मानित किया गया है उन्नीस में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया उन्हें कुष्ठ निवारण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सम्मान डेमियन डेटन अवार्ड भी मिल चुका है बाबा कुष्ठ निवारण पर ही नहीं रुके उनकी कविता मेरा नाम मनुष्य है का एक अंश है मेरे साहस की सीमा नहीं है मैं हमेशा नए क्षितिज खोजता हूँ दूर निबड़ अंधकार में फिर से एक नया दांव खेल रहा हूँ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन्होंने वृक्ष गंगा योजना बनाई इस योजना में गांव के लोगों ने गांव की बेकार जमीन पर वृक्ष लगाए पहली वृक्ष गंगा यात्रा में एक लाख वृक्ष लगाए गए युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया ये यात्रा कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर पर खत्म हुई बाबा की कर्म यात्रा निरंतर जारी है अपनी एक कविता में वे कहते भी हैं, सत्य है कि मैं बिंदु जैसा क्षुद्र हूँ पर मैंने सातों समुद्र जीते हैं मैंने ही अपने दुबले हाथों में हल लेकर मिट्टी का कण कण जगाया है मैं दीनता के प्रति क्षण क्षण नया विद्रोह कर रहा हूँ बाबा आमटे अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख मधुबी जोशी विशेष संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार बाबला कोचर कीमती आनंद मंजू मैनी राम मैनी वी एम बडोला मनोज भटनागर सुचित्रा गुप्ता और वीना हुरा ध्वनियाकन हेमराज सिंह प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा